बंदे नवघनम पीतकौ बा सुंदरम शुद्ध श्रीकृष्ण प्रकृते परम् यो ब्रण विदा पूर्व जो वै वेद प्रणोति मात तग्वेबु प्रकाशम मुक्षुर्ई शरण प्रपद्ये जिज्ञासु जीवात्मा नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजो सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान के विषय में अब तक आप लोगों को बताया गया कि वैसे तो स्थूल रूप से जो मेरा न हो वो मैं है किंतु मेरा कौन नहीं है और मेरा कौन है यह प्रश्न जब तक हल न होगा तब तक मैं कौन हूँ यह प्रश्न भी हल नहीं होगा तदर्थ अनेक प्रमाणों के द्वारा आपको बताया गया हम श्री कृष्ण के अंश हैं श्री कृष्ण आनंद सिंधु हैं अतः हम उन्हीं वाला अर्थात अनंत अपरमेय अपौरुषेय दिव्य आनंद चाहते हैं और चूंकि हम अनादि हैं भगवान हमसे सीनियर नहीं है इसलिए हम सदा से उसी आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रतिक्षण प्रयत्नशील है कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता अतः उस आनंद को प्राप्त करने के विषय में विचार किया गया और पता लगा चूंकि वो आनंद रूपी ब्रह्म परमात्मा भगवान सुप्रीम पावर दिव्य है अतः हमारी इंद्रिया वहाँ नहीं जा सकती उसे नहीं जान सकती इसलिए उसे प्राप्त भी नहीं कर सकती यही कारण है कि अनंत जन्मों के निरव अनवर प्रयत्न के पश्चात भी हम उसे नहीं जान सके नहीं प्राप्त कर सके पश्चात आपको बताया गया कि हम श्री कृष्ण की शक्ति हैं इसलिए अंश कहे जाते हैं अंश का अर्थ टुकड़ा नहीं है भगवान के टुकड़े नहीं हुआ करते हम अनाध काल से मायाधीन हैं और भगवान की शक्ति है जीव शक्ति विशिष्ट भगवान के हम अंश हैं और तटस्थ शक्ति के रूप में हैं और भगवान से हमारा भेदा भेद संबंध है और हम उनके नित्यदास हैं किंतु उनके प्राप्त करने के विषय में जब हमने गहन मंथन किया तो पता चला कि वो जिस पर कृपा करके अपनी अलौकिक इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति दे देते हैं वो जीव उनको प्राप्त करता है और इसी आधार पर अनंत जीवों ने भगवान को प्राप्त किया है हम भी कर सकते हैं पश्चात आपको बताया गया कि उनकी कृपा भी कुछ अपेक्षा रखती है किसी शर्त पर निर्भर है अर्थात हमको पात्र बनाना है जब तक पात्र नहीं होगा तब तक वह वस्तु जो हम चाहते हैं कहा रखी जाएगी प्राकृत इंद्रियों में प्राकृत मन में तो प्राकृत वस्तु रखी जा सकती है दिव्य वस्तु प्राकृत बर्तन में ठहर ही नहीं सकती यही कारण है कि भगवान में हम बैठे हैं और भगवान का लाभ नहीं मिल रहा है भगवान सर्व व्यापक है और भगवान का लाभ नहीं मिल रहा है जबकि किसी भी जल में सरकरा छोड़ देने से उस जल के कण कण में मिठास आ जाती है नमक छोड़ देने से उसके कण कण में नमक व्याप्त हो जाता है ऐसे ही भगवान सर्व व्यापक है किंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारी रसना उस व्याप्त नमक का अनुभव तो कर लेती है और चीनी का भी अनुभव कर लेती है क्योंकि माइक है और वो नमक और वो चीनी भी माइक है किंतु भगवान दिव्य है उसका शरीर भी भगवान है अतयो उसको हमारी इंद्रियां हमारा मन धारण नहीं कर सकता अतयो पहले हमको पात्र बनाना होगा पात्र बनाने के विषय में आपको बताया गया कि तीन मार्ग हैं या हो सकते हैं कर्म ज्ञान भक्ति तो कौन से मार्ग के द्वारा वो पात्र बनेगा या तीनों मार्गों के द्वारा बन सकता है या इन तीनों मार्गों में कोई क्रमिक विषय है या इन तीनों में कोई श्रेष्ठ है इत्यादि कई प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित हो गए हैं अतः सबसे पहले कर्म पर विचार करना है वेदों में चलिए न कर्मणा, न प्रजया धने न ना त्यागे नई के अमृतत्व आय मनुष्यों तुम अमृतत्व आनंद आदि चाहते हो हाँ, ये कर्म से नहीं मिलेगा अवधूतोपनिषत् छठवा मंत्र ये मंत्र कैवल्योपनिषद में भी है तीसरा मंत्र जवाब दे दिया वेद ने और चलो प्लबेते अध्य रूपा अष्टादशोक तो अबरम ये शुक मुंडकोपनिषद आया यत यो न रागा प्रभेदी रागतेरा क्षीणलोका च्य अविद्याया मंत्र वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनम जंघन्यना पढ़ मूढ़ा अंधे नीयम था अंध अद्या बहुधा वर्तमानी यकर्मिणो न प्रबेदय रागा क्षीण लोका इष्टापूर्तमान वरिष्ठ न्यच्छय प्रमूढ़ा न कच पृष्ठे तेकृतुभकशी परीक्षन कर्मचिता ब्राह्मणो निर्वेदमास्तकृत विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगत चेत समित्रोत्रियम मुंडकोपनिषद के ये मंत्र हैं एक दो सात एक दो आठ एक दो नौ एक दो दस एक दो बारह ये सब मंत्र कह रहे हैं कि कर्म से जो फल मिलेगा यज्ञाधिक कर्म की बात हो रही है ये फिजिकल माइक जो कर्म आप लोग डेली करते हैं ये नहीं वेद के अनुसार जो यज्ञाधिक कर्म धर्म है क्योंकि कर्म की परिभाषा है वेद प्रणहितो धर्म जिसको वेद कहे कर्म वो कर्म है भागवत छचालीस वेदो नारायण साक्षात ये ना साक्षात भगवान का स्वरूप है वो बताएगा कर्म क्या है मोटे तौर पर कर्म का स्वरूप है आश्रम धर्म क्या मतलब चार वर्ण हैं चार आश्रम हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार तो वर्ण हैं और ब्रह्मचर्य गृहस्थ बाणप्रस्थ संन्यास ये चार आश्रम हैं इनके लिए वेदों ने स्मृतियों ने जो कर्म बताए हैं उसका नाम कर्म धर्म उसके करने से जो फल मिलता है वो फल लिमिटेड सुख का और लिमिटेड समय का दोनों शब्दों पर ध्यान दो अर्थात सुख भी सीमित समय भी सीमित और हम चाहते हैं अनंत सुख और अनंत काल के लिए जो वैभूमा तत्खम छ्योपनिषद सात तेईस एक जो अनंत मात्रा का हो अनंत काल के लिए हो वो सुख है वो आनंद है वो हम चाहते हैं वो यज्ञाधिक वैदिक कर्मों के फल से नहीं मिलेगा तो प्लवा ए ते अधा ये पुल बड़ा कमजोर है पैर रखते ही टूट जाएगा मुंडकोपनिषद कहता है अब आया कठोपनिषद स्वभावर्त्यस्य कई तत्सर्वेन्द्रिया जर ये तेज अब सर्व जीवित मलपमेव एक एक छब्बीस ये जो कर्म धर्म से स्वर्ग मिलेगा ये कुछ दिन का टेम्परेरी है और इसमें भी बहुत से क्लासेस हैं तो जैसे हमारे संसार में मकान में तो रहते हैं सब लेकिन जिसका छोटा सा मकान है एक कमरा है आठ दस आदमी फैमिली में है वो बेचारा परेशान है पड़ोसी की कोठी को देखकर और परेशान होता है उसके एक लड़का है और आठ कमरा है है? और हमारे एक कमरा है आठ लड़के है उसकी देखो तो एक एक व्यक्ति के लिए तीन तीन कारे है हमारे पास एक साइकिल भी नहीं है ऐसे ही स्वर्ग में है वहां भी मृत्यु है वहां भी काम है क्रोध है लोभ है मोह है सब बीमारी है जैसे हमारे यहां संसार में मृतलोक में है स्टैंडर्ड ऊ क्या है ये तो हमारे यहां भी है एक साइकिल से चलता है एक बड़ी बड़ी कीमती कारों में चलता है एक झोपड़ी में रहता है झुग्गी झोपड़ी कहते हैं और एक हवेली में रहता है एक कीठड़े लपेटे रहता है गरीब और एक लाख लाख का सूट पहनता है ऐसे स्वर्ग में भी है अब चलो छंदोगषद आया उसने क्या कहा पुण्य जितो लोक कक्षते एक पुण्य से माने धर्म कर्म से जो स्वर्ग मिलता है छीते एक दिन नष्ट हो जाता है छिन जाता है ईशावास्योपनिषद आया उसने कहा देखो ऐसा है अंधम तम अप्रभिशंत जी विद्यापास नवा मंत्र जो कर्म धर्म करता है वो मूर्ख है अंधकार को प्राप्त होता है माया के आधीन रहता है अब चलो फिर कठोपनिषद आया नुवी ही प्राप्त ही ध्रुवम शरीर इंद्रिय मन बुद्धि हमारे पास जो है नाइक इससे दिव्य वस्तु नहीं मिलेगी धर्म कर्म कुछ भी कर डालो वो स्वर्ग भी माइक है एक दो दस अब प्रश्नोपनिषत आया पुण्य न पुण्यम लोकम ने पापे न पापम उभाभ्या में यो मनुष्य लोकम तीन सात ये क्या कह रहा है देखो तुम अच्छा काम करोगे माने कर्म धर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और अगर पाप करोगे तो नरक मिलेगा दोनों बंधनकारक है एक कड़वा है पानी उसमें जहर मिला है और एक मीठा शरबत है उसमें भी जहर मिला है दोनों का परिणाम एक देखो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को जेल होता है तो वहां उनको सुविधा दी जाती है कहते हैं नजर बंद कर कैदी है और बड़े बड़े डकैतों को मर्डर वालों को बुरी तरह से रखा जाता है ऐसे ही है स्वर्ग में अच्छा अच्छा रहन सहन है स्टैंडर्ड अच्छा है नरक में खराब है, है दोनों में बंधन मोक्ष नहीं मिलेगा आनंद की कौन कहे अब सुनिए सुनिये तैतरीयनिषत आया उठने का देखो जी पहले समझो आनंद कितने प्रकार का होता है सहीशानंद मी मांसा भगवती दो आठ दूसरी बल्ली का आठवां अनुभाग ये बड़े लंबे रूप में इसने लिखा है ये कहता है देखो संसार में आपके मृत्यु लोग में सबसे बड़ा सुखी कौन है अगर कहो कि सबसे बड़ा वो आदमी है पैसे वाला बिल गेट्स लेकिन वो बीमार रहता है लेकिन वो बूढ़ा हो गया है अरे भाई सुख के लिए तमाम सामान चाहिए ना उसका बाप मर गया है उसकी मां मर गई है माँ भी हो बाप भी हो बेटा भी हो बेटी भी हो बीबी भी, भी, भी हो पति भी हो भाई भी हो बहन भी हो और शरीर भी स्वस्थ हो जवान हो और सब उसके अंडर में हो और सहर्ष आज्ञा मानते हो ऐसा सारी पृथ्वी का जो एक राजा हो राजा प्राइम मिनिस्टर ने गाली खाए टमाटर और अंडे फेंके जाए उसके ऊपर ऐसा नहीं राजा हो जैसे प्राचीन काल में ध्रुव प्रहलाद आदि थे तो वो हमारे नृत्य लोग का सबसे बड़ा सुखी है रूपवान हो बुद्धिमान हो बलवान हो गुणवान हो ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता वर्तमान काल में अलग अलग देश हैं, अलग अलग सबके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, अरे छोटे छोटे देश के भी इटली से 16 किलो दूर एक देश है उसका नाम है मोनाको मोनाको वो कितना बड़ा है आप सुन के हंसेंगे हाँ दो किलोमीटर भी नहीं है एक घंटे में देश के शुरू से आखिर तक पैदल जा सकते हो एक घंटे में पैदल कारवार से नहीं वो भी देश है वहां भी हुकूमत है और एक लाख दो लाख दस लाख और एक करोड़ के तो तमाम तो देश हैं, अरे चार पांच देश केवल बड़े बड़े हैं, बाकी तो सब खिलौने लेकिन देश है वहां भी प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट है मिलिट्री है पुलिस है सब महकमे हैं और अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर आता है मुनाको का तो हमारे यहां का प्राइम मिनिस्टर उसका स्वागत करता है आ? तो स्वर्ग में क्या क्या है अब बता रहा है वेद कि ऐसे हजारों राजाओं के सुख इकट्ठे हो जाए तो एक मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख के बराबर और ऐसे सैकड़ो मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के और सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृ लोक के सुख के साइकों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज कर्मदेव के लोक के सुख के और आजानज कर्मदेव के लोक के सुख बराबर एक कर्मदेव के सुख के साकड़ो कर्मदेव के सुख बराबर एक देवलोक के सैकड़ों देवलोक के सुख बराबर एक इन्द्र लोक के सायकों इन्द्र लोक के सुख बराबर एक बृहस्पति के लोक के सायकों बृहस्पति के लोक के सुख बराबर एक प्रजापति के लोक के सुख के सायकों प्रजापति के लोक के सुख बराबर एक ब्रह्म लोक के सुख के ये ग्यारह कोटि है सुख के लेकिन असली सुख नहीं है वहां तक जितना मैंने बताया ब्रह्मलोक तक अभी आनंद नहीं पा सकते आप आ ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तन अर्जुन ब्रह्म लोक तक जाकर फिर लौटेंगे आप इसी माइक जगत में और ये भी कंपलसरी नहीं है कि मनुष्य हो जाएंगे हो सकता है मच्छर बने कुत्ते बने गधे बने न तर वेद कह रहा है मुंडकोपनिषद तो ये स्वर्ग के इतने सुख है लेकिन असली सुख नहीं है आ कर्मण परिणामचा दंगलम ग्यारह उन्नीस 18 भागवत उद्धव ने भगवान से पूछा कि वो जो आनंद है या आप हैं इसको पाने के लिए क्या करना होगा भगवान ने कहा भाई देखो ऐसा है कि हमारे संसार में अलग अलग बुद्धि के लोग हैं अलग अलग सबका टेस्ट है इंटरेस्ट है एम है एक बाप के चार बेटे चार की भी चित्तवृत्ति नहीं मिलती एक भगवान की ओर चल रहा है एक भगवान को गाली दे रहा है एक चित्रकार बना हुआ है सब अलग अलग संस्कार के होते हैं तुम तो मैंने वेद में तो अपनी प्राप्ति का ही उपाय बताया है लेकिन पढ़ने वालों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार मेरी वेदबाणी का अनेक अर्थ किया अपनी इच्छा अनुसार इस शब्द का ये अर्थ है इसलिए मैं ये कर रहा हूं कल मैंने बताया था नुंडे मुंडे मतरभिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती हर कि चित्त वृत्ति अलग अलग है इसलिए सब का निर्णय अलग अलग होता है तो भगवान ने कहा धर्म में के यशस् कामम सत्यम समम दमम के चित्त बदंत स्वार्थम के चित य तपोदानम व्रता नियमा यमा अनेक प्रकार के मार्ग शास्त्रों में लिखे हैं हम पब्लिक की बात नहीं क्यों लिखे अरे भाई तो बाजार है ना आप लोग बाजार जाते हैं ना न हाँ, आपको कपड़ा खरीदना है ठीक आप बाजार में घुसे मिठाई की दुकान मिली है, मिठाई अरे हमको पैंट खरीदना है भाई आगे गए जूते की दुकान मिली और आगे गए तरकारी की दुकान में लिए अरे क्या बताएं हमें तो कपड़ा खरीदना है अरे तो भैया तुमको कपड़ा खरीदना है कपड़े की दुकान पे जाओ और तरकारी खरीदने वाले भी तो है वो आएंगे उनको तरकारी दी जाएगी मिठाई खरीदने वाले भी होते हैं मैंने कहा ना अलग अलग सबकी चित्तवृत्ति होती है तो कोई स्वर्ग ही जाना चाहता है हमको नहीं चाहिए भगवान भगवान देखे हम स्वर्ग में क्या है तो भगवान ने उनके लिए भी रास्ता बता दिया वेद में इधर से जाओ स्वर्ग पहुंचोगे इधर से जाओ नरक पहुंचोगे इधर से जाओ तो मृत लोग जाओगे इधर से जाओ तो गोलोक जाओगे अब जिसको जो पसंद हो उधर को जाए तो ये जितने हमने बताए ग्यारह चौदह दस ग्यारह चौदह ग्यारह तो इसका फल जो है आद्यंतवंत ए वैश्याम लोका कर्म विनिर्मिता दुखो दरकाश मो निष्ठा क्षुद्रानंदा इनका फल स्वर्ग है जितना मैंने बताया धर्म यश कामना की पूर्ति करने में लग जाना मन पोबस में करने का उपाय करना इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का संसार का ऐश्वर्य नए नए त्याग ये अनेक प्रकार की जो धर्म कहे गए हैं ऐसा आद्यंतवंत तो यानी एक दिन शुरू होगा एक दिन समाप्त हो जाएगा के परिणाम में दुख और वर्तमान में भी दुख क्योंकि उससे आगे सुख है अपने से आगे वाले को देखकर नीचे वाले को दुख मिलने लगता है हा? सर्विस कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी मिल गई हाँ मिल गई मिल गई मिल गई आज बड़ी खुशी है मिठाई बांट रहा है ऑफिस में गया और साहब ने डांटा दूसरे दिन गया फिर डांटा ठीक से काम नहीं करते तुम सस्पेंड कर देंगे हमारा बॉस साहब बड़ा बदमाश है, है। अगर हम बनेंगे वहां जाएंगे ना तो देखना हम क्या करेंगे देखो ये सर्विस मिल गई फिर दुखी है अपने बास को देख करके काश कि हम बनते बास और ये होता हमारी जगह लेकिन चुप रहो बोलो मत नहीं निकाल देगा सर्विस से सस्पेंड कर देगा सह लेते हैं हम लोग तो दुखो दरखास्त का निष्ठा वहां भी अज्ञान है क्षुद्रानंदा छोटा सा सुख है वह भी सुचार पिता वहां भी शोक है तावत प्रमोदते स्वर्गे वत पुण्यम समाप्यते ग्यारह दस छब्बीस जब तक पुण्य है तब तक, तक स्वर्ग में रहेगा पुण्य समाप्त फिर सिर के बल फेंक दिया जाएगा अपमानित करके फिर मृत्यु लोक में आएगा कुकर सूकर कीट पतंग बनेगा जजा बिरिंच निरायान चकार ब्रह्मलोक तक के जितने सुख है सब नरक की तरह सब दुखी हैं सब अशांत हैं सब माया के अंडर में हैं सब काम क्रोध लोभ मोह के अंडर में हैं देखिए एक भागवत का श्लोक सुनिए कितना सुंदर है सपम राजम इति तेसरा सूर उन्दरी नारका <laughs> आधी लाइन में क्या मतलब जो सत कर्म करेगा धर्म वगैरह वो स्वर्ग जाएगा और जो पाप कर्म करेगा नरक जाएगा और जो दोनों करेगा वो मृत्यु लोक में आएगा तीनों में बंधन है दुख है अशांति है आया बेद मैत्रेय उपनिषद इसने कहा भाई देखो ऐसा है वर्णादि धर्म ही परित्यजंता स्वानंद तृप्ता पुरुषा भवंती वर्णाश्रम धर्म जो है ये तो फिजिकल धर्म है शरीर है ना तुम्हारा ब्राह्मण का तुम तो ब्राह्मण नहीं हो भगवान हो उनके अंश हो न हा? और शरीर तो माया का गंदा है क्यों मानते हो अपने को शरीर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है तुम्हारी भगवान के हो तुम शरीर नहीं हो शरीर तो तीन अवस्था में पसंद करते हैं दुनिया वाले भी बच्चा खेल रहा है <laughs> देखिए कितना भोला भाला है और जरा बड़ा हुआ सुंदर लगता है और बड़ा हुआ किशोर उम्र में आ गया 16-18 साल का हा जचता है अब जुआ अवस्था जो खत्म हुई तो ढलने लगा पुरुष हो स्त्री हो कोई हो और फिर जब पचास के ऊपर गया तो लटपटाने लगा साठ साल में आजकल खाट संभाल लेते हैं लोग अब कोई देखता नहीं ओ गई तो वर्णादि धर्म को त्याग करके और वो चौथा जो है माने आनंद सिंधु श्री कृष्ण की शरण में जाओ तब आनंद मिलेगा और फिर एक बात और है क्या कर्म धर्म को समझना असंभव है धर्मम हिसाक्षात भगवत प्रणीतम न भई विदुर ऋषयो ना पिदेवा छ तीन उन्नीस भागवत बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझते धर्म के बारीक विषयों को जैसे एक स्त्री है उसके पति ने कहा पानी पिला दे वो उठी पानी लेने की सास आई उसने कहा जरा चश्मा ला रहे वो चश्मा लेने मुड़ी ससुर जी है उन्होंने कहा जरा खड़ाउ ला दे अब वो खड़ी हो गई किसकी बात पहले माने ये भी लिखा है कि स्त्रियों का पति ही सब कुछ है लेकिन वो पति का भाप है हमारा पति भी उसकी आज्ञा मानता है तो पहले उसकी मानना चाहिए लेकिन बाप से मां का स्थान उससे ऊंचा है शास्त्र में तो पहले सास की बात मानना चाहिए लेकिन सास भी अपने पति की बात मानती है तो पहले ससुर के हरित तो किसकी माने पागल हो गई बेचारी शास्त्र वेद पढ़ रखा था उसने क्या डिसीजन ले और अगर कोई भी डिसीजन ले तो बाकी दो पार्टी का मुंह डाप ऐसी बहु आई है घर में अरे बहू क्या करे बोलो न तुम लोग तीनों आपस में तय कर लो <laughs> बहुत टेढ़ा मेढ़ा है धर्म का विषय देखो कौरों के पक्ष में महापुरुष द्रोणाचार्य महापुरुष भीष्म पितामह, जो श्री कृष्ण को भगवान मानते जानते थे और द्रौपदी नंगी हो रही है सब बैठे हैं बड़ी भारी सभ्यता किया सिर नीचे कर लिया ये हम नंगी स्त्री नहीं देखेंगे अरे कोई खड़ा नहीं हुआ दुशासन के को तो मारने को भीष् पितामा का एक जापड़ काफी था अरे भाई हम लोग कौरों का अन्न खाते हैं हम नहीं बोल सकते पांडव लोग जो पांच पांच बड़े धीरेधर बनते हैं भीम से अर्जुन ये भी सिर नीचे कर लिए हमने तो जुआ में हार मान ली है बीबी को लगा दिया जुआ में और हार गए तो अब हम कैसे बोलें न महापुरुष बोलते हैं न पांचो पति बोलते हैं कितनी धर्म की टेढ़ी गति है नहीं अंतो नंत पारस्य कर्मकांडस्य चोधव भगवान ने उद्धव से कहा कि कर्म धर्म का अंत नहीं है कोई अंत नहीं पा सकता ग्यारह सत्ताईस और कर्म धर्म से सब कर्म भी नष्ट नहीं हो सकते नई कांतः प्रतीकार कर्म कर्म केवलम चार वित चौतीस भागवत पापम पापानुदति तैत् आरण्यक वेद कहता है जो पाप आपने एक किया है मान लो आपने गाय की हत्या की उसका प्रायश्चित जो लिखा है धर्म वो आपने कर लिया तो आप उस धर्म से उस पाप से बरी हो गए लेकिन और पापों से अब आपने तो अनंत पाप किए हैं अनंत जन्म में कितना प्रायश्चित करेंगे अनंत काल तक करेंगे तो भी अनंत बचेगा तो कभी भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते अनंत का अंत नहीं हो सकता तो भागवत कहती है भगवान स्वयं कह रहे हैं घानी पू्रतादि न धर्म जम ना हृदय तदपिश तदपि वया बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन ये कर्म धर्म आदि जो है कर्मकांड इससे कोई पाप नष्ट हो जाएगा लेकिन पाप करने की चित चित्तवृत्ति रहेगी जैसे किसी ने चोरी की गवर्नमेंट ने एक साल की सजा कर दी तो चोरी वाला जो पाप था वो एक साल में समाप्त हो गया गवर्नमेंट ने कहा अब तुम चोर नहीं हो लेकिन वो जेल में ही फिर चोरी का प्लान बना रहा है और रास्ते में लौटते समय घर ही चोरी कर दी उसने फिर से जितने अपराधी जेल भोगते हैं साल दो साल चार साल बाहर आके फिर वही करते हैं तो पाप करने की चित्त शुद्ध हो वो मशीन अंतकरण तत्व तो बात बने और वो कर्म धर्म से नहीं होगा इसलिए फिर भागवत कहती है चार वनतीस अड़तालीस आहुर धूम्र ध्यो वेदम सकर्मक मतदिता अतदिदा मूर्ख लोग जो वेद बाणी का सही सही अर्थ नहीं जानते वो राय देते कर्म धर्म यज्ञ वगैरा करो वेद में तो मेरी उपासना बताई है उद्धव प्रारंभ में ही उद्धव से भगवान ने कहा काले नष्टा प्रलय वाणी अम्बेद संगीता मैयादव ब्राह्मणे प्रोक्ता धर्मोज्या मदात्म कहा ग्यारह चौदह तीन मैंने वेद का उपदेश किया सबसे पहले ब्रह्मा को उसमें मैंने यही एक बात लिखी है कि सब जीव मेरी भक्ति करो मेरे लिए कर्म करो स्वर्ग के लिए नहीं मृत्यु लोग के लिए नहीं नरक के लिए नहीं लेकिन अल्पज्ञ लोग जो नहीं जानते सही गुरु के न मिलने पर गलत गार्डनेंस के कारण धर्म कर्म के चक्कर में पड़ पड़ करके स्वर्ग जाके चार दिन को फेर आते हैं और दुख भोगते हैं वेद में बड़ा मजाक लिखा है आप लोग सुनकर हंसेंगे एक ब्राह्मण विद्वान से एक कर्मकांडी ब्राह्मण ने पूछा तुम संध्या वंध्या नहीं करते आजकल जगत गुरु कृपालू जी के पास जाके तुम बस राधे राधे करते रहते हो अरे ब्राह्मण हो तुम्हें संध्या वंध्या करनी चाहिए तो बेद ने उत्तर दिया कि मृता मोहमयी माता जातो तो बोधमय अरे भाई ऐसा है कि मेरे गुरु ने हमको जो उपदेश दिया उसमें क्या हुआ कि मेरी मां मर गई माँ माने एक कर्म धर्म करने की बुद्धि वो गई और जातो बोध मया सुता और लड़का पैदा हुआ वो कौन सा लड़का है ज्ञान का अज्ञान गया ज्ञान हो गया तो क्या ज्ञान गया यही कर्म धर्म मत करो इस चक्कर में न पड़ो इससे बंधन होगा भगवान की भक्ति करो ये गुरु ने बताया है तो तो मरने पर सूतक होता है और पैदा होने पर सूतक होता है सूतक माने अच्छा कर्म नहीं किया जाता कर्मकांड में तो हम संध्या कैसे करें मेरी मां मर गई और मेरे बेटा पैदा हुआ तो कहता है संध्या बंदन भद्रमस्तु भवते भू स्नान तुभ्यन्मा हे संध्या तुम्हारा कल्याण हो जाओ हे स्नान तुमको नमस्कार है सवेरे सवेरे चार बजे कौन नहाए भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ ना हे देवताओं, हे पितरो तर्पण वर्पण है अब हम नहीं करेंगे नाचती हो गए नहीं नहीं यद्यदव कुलो तन सदा स्मारम स्मार मगम हरा मितलम मनने की मन् हम कही कहीं बैठकर बिना नहाए धोए सवेरे दोपहर शाम बाथरूम में लैट्रिन में सब जगह खाईते सुईते यथा तथा नाम लय भगवान का नाम गान करेंगे उनका रूप ध्यान करेंगे उनसे प्यार करेंगे और कुछ नहीं स्नान्लान भूत क्रिया न च्रिया बंध्यावापशास्त्रपटली संपूटिताफुटा धर्म मरम तो हर्म निचय प्राया क्षम प्राप्तवा चित्त चुम्बति कृष्ण चंद्र चरणाम भोजे ममाहर निशम ऐसा सारे कर्म धर्म का पालन हम नहीं करेंगे हम तो बस श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करेंगे क्योंकि वहां कुछ नियम नहीं है न देश नियमस् न काल नियमस्तथा और कर्म धर्म में और इतने नियम हैं कि आजकल तो इम्पॉसिबल एक यज्ञ करना हो आपको तो कितनी शर्तें हैं उसके पीछे आप सुनकर दंग रह जाएंगे कल बताएंगे laadli lalgi